821 जादू का बुर्श सुरेश एक निर्धन बालक था वह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था उसे चित्र बनाने का बहुत शौक था अपने घर की दीवारों पर उसने तरह-तरह के सुंदर चित्र बना रखे थे गांव के लोग उन चित्रों को देखते और आश्चर्य करते वे कहते हम्म शाबाश सुरेश तुम बहुत सुंदर चित्र बनाते हो यदि अभ्यास करते रहे तो एक दिन बहुत अच्छे चित्रकार बनोगे हां हा, एक दिन तुम बहुत अच्छे चित्रकार चित्र बनोगे तुम बहुत ओर चित्र, चित्र बना के चित्र है? सुरेश उनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न होता वह चित्र बनाने का और अधिक अभ्यास करता लेकिन उसके पास ब्रश और रंग न थे वह किसी पेड़ की डाली से पुरुष बनाता और फूल पत्तियों से रंग निकालता सुरेश कई बार सोचता मेरे पास एक पुरुष होता तो कितना अच्छा होता सुरेश के मन की यह इच्छा भी पूरी हो गई एक दिन वह पाठशाला से घर लौटा तो आंगन में एक पुरुष पड़ा देखा उसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ आहा अरे वाह आ दौड़कर जब उसने पुरुष उठाया तो उसे नीचे एक कागज दिखाई दिया कागज पर लिखा था यह जादू का पुरुष है इसे सोच समझ कर काम मिलाना कितना अच्छा वुरुष है इससे तो मैं बहुत सुन्द चित्र बना सेखूंगा सुरेश ने मन ही मन सोचा उसके हाथ चित्र बनाने को बेचैन हो रहे थे उसने शुरेश तुरंट एक चिडिया का चिट्र बना दिया। चिट्र पूरा होते ही, वह सचमुझ की चिडिया बन गई। सुरेश आश्चर्य चकित देखता ही रह गया। और चिडिया फुर से उड़ गई। अरे, अ, अरे, वहां। अब उसने खर्गोश का एक चित्र बनाना प्रारम्भ किया। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, उसने देखा कि उसके सामने सचमुच का एक खर्गोश है। अहा, अहा, अहा, अरे, ये तो सचमुच जादू का बुरुश है। वह खुशी से चिल्ला उठा। सुरेश उस बुरुष से जो भी चित्र बनाता। वह सचमुच की चीज बन जाती। सुरेश बहुत ही बुद्धिमान बालक था। वह खूब सोच समझ कर। गाँव वालों की जरूरत की चीजों के चित्र बनाता फिर वह उन चीजों को गाँव वालों को दे देता इससे गाँव वाले बहुत प्रसन्न होते धीरे-धीरे आस-पास के गाँवों में भी सुरेश का नाम फैल गया लोग उसके पास सहायता के लिए आने लगे अरे ये तो बड़े चित्र बनाता है अरे भैया तुमने जो चित्र मेरे लिए बनाया था वो मेरे बहुत काम आया अरे भैया मेरे लिए एक झोपड़ी बना देना अरे भैया भैया मेरे लिए एक गाय का चित्र बना दो बनाता बहुत अच्छे चित्र बनाता है कुछ ही दिनों में सुरेश और उसके बुर्श की बात राजा तक भी जा पहुंची राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने सुरेश को बुला भेजा राजा ने सुरेश से तरह-तरह की चीजों के चित्र बनाने को कहा सुरेश जानता था कि राजा को इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है इसीलिए उसने कोई चित्र नहीं बनाया राजा को बहुत क्रोध आया उसने सुरेश से ब्रश छीन लिया और बोला मूर्ख देख मैं इससे अभी सोने का पहाड़ बनाता हूं राजा ने पहाड़ का चित्र बनाना शुरू किया परंतु जैसे ही वह चित्र पूरा हुआ सोने के पहाड़ की जगह उसके सामने पत्थर का एक काला पहाड़ खड़ा था देखते ही देखते उस पहाड़ के पत्थर इधर-उधर गिरने लगे राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ अब उसने सोने की छड़ का चित्र बनाया जैसे ही चित्र पूरा हुआ सोने की छड़ की जगह काला सांप बन गया सांप बड़ी तेजी से राजा पर छपटा राजा बुरी तरह डर गया उसने बुरुष एक ओर फिख दिया और अपने सिपाहियों को आज्या दी इस शैतान को अभी पकड़ दो और जेल में बंद कर दो सुरेश ने दोड़ कर बुरुष उठाया ही था कि सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया चला न चल अंदर चलो जेल की कोठरी में बहुत अंधेरा था वहां सर्दी भी बहुत थी सुरेश को खाने पीने को भी कुछ नहीं दिया गया पर सुरेश को जिस चीज की आवज शकता होती, वह उसका चित्र बनाता, और वह वस्तु उसे मिल जाती। अरे, अ, अरे, वाँ, अरे। तीन-चार दिन बाद, राजा सुरेश को देखने गया। उसने खिड़की से झांक कर देखा कि सुरेश की कोठरी में सब प्रकार का प्रबंध है वह बड़े आराम से कोठरी की दीवारों पर चित्र बना रहा है यह देखकर राजा गुस्से से लाल हो गया उसने सिपाहियों से कहा इसे पकड़ कर मेरे पास लाओ आज्ञा पाते ही सिपाही कोठरी में घुसे पर वहां कोई न था अरे, अरे, अरे कहां गया सुरेश गया, ना ना क्या ना क्या? ना क्या अरे सुरेश कहां गया अब कहां लग गया सिपाहियों ने बाहर देखा कि सुरेश एक घोड़े पर चढ़कर भागा जा रहा है सिपाही भी अपने-अपने घोड़ों पर बैठकर उसका पीछा करने लगे सुरेश ने जल्दी से अपने और सिपाहियों के बीच समुद्र का चित्र बना दिया लहराता हुआ समुद्र देखकर सिपाही आगे न बढ़ सके इस तरह सुरेश राजा की पहुंच से बाहर हो गया वह जहां-जहां जाता गरीब लोगों की जरूरत की चीजों के चित्र बना बना कर उनकी सहायता करता लोग उससे बहुत प्रसन्न रहते कठिन शब्द पुरुष पुरुष शौक शौक चित्रकार चित्रकार अभ्यास अभ्यास क्रोध क्रोध प्रकार प्रकार प्रबंध प्रबंध निर्धन निर्धन आवश्यकता आवश्यकता बेचैन बेचैन आंगन आंगन अन्य शेष कार्यक्रम अगले कैसेट में सुने कैसेट में सुने